तो दंड भर अति भागवत का हो कहला वो कहते हैं कि जब तक पेट भरे जितने से पेट भरे और जावेद प्रिय से जसाराम और जब तक पेट भर जाए बस तभी तक मनुष्य का हक है जठरं हकदारी मनुष्य की हकदारी कहा तक जहां तक पेट भर जाए अधिकम जो भी मन ने तो नौ दंड बरहती जो इससे ज्यादा को अपना समझ आप तो अपने घर में रखे अपनी पार्टी में रखिये अपनी फैक्ट्री में रखिये पर आप ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं, ट्रस्टी हैं, आप अपना वेतन लीजिए, आप पहनिए आप खाइए लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं, आपका हक कितना जितने से पेट भर जाए उतना यही थैली बनाई है भगवान ने आपको एक थैली दे दी है भगवान ने कि इसमें आप जितना रख सकते हैं जरूरी हो ज्यादा रखेंगे तो जल्दी फट जाएगा बोला ये थैली फट जाएगी ज्यादा कापच हो जाएगा जीर्ण हो जाएगा लीवर बढ़ जाएगा डायबिटीज हो जाएगा जितना इसके निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना ही आपका हक है अधिकम जो भी मन तो ईश्वर की संपदा को आप अपनी संपदा जब समझने लगते हैं सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं जो सबके लिए है उसको सिर्फ अपने लिए समझने लगते हैं बड़ा कड़ा शब्द है वो भागवत में बोला सतो दंडवर वो चोर है तेन शब्द कहां है चोर सस्ते नो दंडमर भती वो चोर है वो दंड का पात्र है उसको सजा मिलनी चाहिए लो। बोले भाई जैसे तुम्हारे बेटे तुम्हारे शरीर से निकलते हैं नो आप तो बड़े निस्वार्थ प्रेमी हो निष्काम भाव से एक आदमी के हर साल बच्चे पैदा होते हैं। एक, दो तीन चार पाँच हमारे पास एक सज्जन आते हैं तो ऐसे बताते हैं ये हमारे दसवें नंबर का बेटा है कई अठारहवे नंबर की बेटी है है न कुल कितने नंबर है बाबा तेईस तक, तक। बोला अभी जिंदा है वो मरे नहीं है बोला मारवाड़ी है वो कलकत्ते में रहते हैं तो तेईस में दो सौ तो मर गए अभी इक्कीस है उनके बोला आपके बच्चे हैं ठीक है बहुत बढ़िया भगवान करें वो खूब सुखी रहें जीए जा कमाए हम आशीर्वाद हमारे हैं पर तो भाई ये तो सोचो कि आपके बाल में कभी जुए पैदा हुए थे कि नहीं आपके पलंग पर कभी फटमल भाट, पैदा हुआ थे कि नहीं अरे एक भीतर के पसीने से आता है एक बाहर के पसीने से आता है एक दर्जन बड़े ही नाराज हुए अब हम क्या करें? भागवत में ऐसा लिखा है आत्मना पुत्रवत पद से खग मक्सी का ये मक्खी आपके बच्चे हैं, ये केसुए आपके बच्चे हैं, ये चिड़िया भी आपके बच्चे हैं, ये खटमल जुए भी आपके बच्चे हैं। कुछ आपके विष्ठा से पैदा होते हैं कुछ मूत्र से पैदा होते हैं कुछ पसीने से पैदा होते हैं कुछ बाहर होते हैं कुछ भीतर होते हैं ये सब आपके बच्चे हैं आत्मना आत्मन पुत्रेशान कियात तो, क्या फर्क है भागवत में पूछते हैं क्या फर्क है आप सोचते हो कि उसमें केवल गोपी कृष्ण के प्रेम की बात है भागवत में केवल श्री कृष्ण की माखन चोरी है।, है केवल मृदभक्षण है केवल रासलीला है केवल हरण है तो बात नहीं है और संसार की सभी समस्याओं का उसमें स्पर्श किया गया है उसमें हल है अब एक बात है ये महाराज जितना जितना आदमी के पास इकट्ठा होता है वो उतना ही उतना उससे चिपकता जाता है चिपकाता जाता है अहंकार बढ़ता है एक बड़े सज्जन पुरुष थे उनके पास कभी कुछ धरोहर रखने का प्रसंग है उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी मैं दूसरे का धरोहर अपने पास नहीं रखता क्यों नहीं रखते भाई रखने मैं क्या हरण है तो बोले कि धरोहर रखता है आदमी तब तो मन बहुत अच्छा रहता है ईमानदार रहता है लेकिन जब लेने को आता है तब हमारे ही मन में ये बात आती है कि ना लेता तो अच्छा था अब देना ना पड़ता तो अरे ये आज लेने के लिए क्यों आ गया आज तो हमारे सुविधा नहीं है देने की बोला आदमी अपने पास रखा हुआ खर्च नहीं करता दूसरे से लेके खर्च करना चाहता ये तृष्णा जो है जीर्जन्ति जीर्जता कैसा दंता जीर्जन्ति जीर्जता आदमी जब बूढ़ा होता है तो बाल बूढ़े हो जाते हैं आदमी जब बूढ़ा होता है तो दांत बूढ़े हो जाते हैं परंतु तृष्णई का तरुण आदमी जो जो बूढ़ा होता है त्यो त्यो उसकी तृष्णा तरुणी होती जाती है लालच जवान होती है और लालची बूढ़ा होता है लालची होता है बूढ़ा और लालच होती है जवान क्या होगा कुछ इसी से कहा ये श्लोक महाभारत में भी है विष्णुपुराण में भी है भागवत में भी है एक आद शब्द का फर्क है यृथिवीआमीजव हिरण्यम पशव प्रिय नाले कस्य तृतीय समय इस धरती में जितना धान्य है गेहूं है जाओ है धान है चावल है दाल है और जितना सोना है और जितने हाथी घोड़े हैं और जितने हाथ पावर की भोट रहे है हवाई जहाज है बोला ये सारी दुनिया की सब चीजें एक आदमी के मन को तृप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है नाल मेक तृप्त एक की तृप्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है इसलिए हम वस्तुओं को बटोर करके सुखी होंगे ये ख्याल बिल्कुल छोड़ देना चाहिए न दुर्जंती मन प्रीतिमसक काम हत्य थे तुम्हारे मन को कामना ने ऐसा घायल किया ऐसा घायल किया कि तुम्हारा मन कभी तृप्त नहीं होगा इसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी, बुझेगे आया नास्ती इसलिए बाबा धन मत जो सारी सृष्टि के धन का मालिक है एक राजा के घर में रानी की कोई दासी थी रानी ऐसी मजेदार थी कि यदि उसके हाथ का कंगन गिर जाए तो छोड़ दे उसका हीरा मोती गिर जाए तो फिर उसको दोबारा खाके नहीं पहनते तो दासी लगाती झाडू उसको कह दिया कि जो गिरा पड़ा मिले तो ले जा रहा अब ले जाए महाराज अपने घर में रखे इकट्ठा हो गया ढेर हो गई उसके घर में उसका पुत्र गया था विदेश बहुत वर्षों के बाद हजारों लाखों में कमा के वो आया घर में देखा तो कहीं हीरा है कहीं मोती है कहीं पन्ना है कहीं सोना है देख के आश्चर्यचकित हो गया दस बरस में पंद्रह बरस में हमने जितना कमाया वहा तो हमारे घर में है हाँ वैसे वैसे तो माल बिखरा पड़ा है वो हमने बड़े बड़े हीरे देखे बहुत बड़े लाख लाख रुपए के एक एक मौके छ करोड़ का हीरा अब उसका दाम छत्तीस करोड़ है पचास करोड़ है। अरे मेरे पास पर उसको पहन नहीं सकते उसको निकाल नहीं सकते लुट जाने का डर है हाँ, हाँ, हाँ। सरकार लेना ले वो बात अलग है, है ना? वो तो डिक्लेयर किया हुआ नहीं है हमसे आके स्कूपिया पुलिस वाले पूछे नाम बताओ तो हम थोड़े जहां कहा रखा है किसका है किसका बताओ ये बड़े बड़े रजवाड़े इनके घर में महाराज हीरा मोदी ऐसे रखे जाते जैसे किसानों के घर में चने के गेहूं के देर होते हैं बोला तो अरबों की संपत्ति फर्श पर पड़ी अरे पड़ते दासी ने कहा कि बेटा ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा अच्छा करके रखा है कीरा लो पन्ना लो मोती लो सब ले जाओ तुम्हारे लिए तो बोले माँ तुमको ये मिला कैसे बोले हमारी जो महारानी है ना वो शरीर पर से एक बार गिर जाए तो फिर उस चीज को दोबारा नहीं पहनती है तो वो बोला कि माँ हमको ये तुम्हारा हीरा मोती नहीं चाहिए हमको वो रानी दिखा दो कैसे है हम उस रानी का दर्शन करना चाहते हैं और जो इतनी उदार है इतनी उदार है आप जानते हैं आकाश में जो तारे हीरे छिटकते हैं हीरे बिखेर दिए हैं जिसने आकाश की नीली साड़ी पर जिसने हीरे बिखेर दिए समुद्र की तली में जिसने रत्न रत्न गार दी धरती में जिसने सोना पन्ना ही हीरा डाल के रखा है वो जो दुनिया का मालिक है आप एक बार उससे मिलिए ए, मिल लीजिए उसको आप अपना बना के दे आप उसके हो जाइए आप उसके मैनेजर बन जाइए आप उसके मुनीम बन जाइए आप उसके सेवक बन जाइए हैं और मालिक की जो वस्तु है उसकी आज्ञा के अनुसार उसका सदुपयोग कीजिए उसको दबा के मत रखिए उसकी चोरी मत कीजिए उसका परिग्रह मत कीजिए उसको अपना मत बनाइए जो उसकी मर्यादा है जो उसकी आज्ञा है उसके अनुसार उसकी संपदा का उपयोग होने दीजिए और एक मुनीम की तरह उसका उपयोग कीजिए मालिक बन बने मालिक बनेंगे हुक्म आ गया हो एक मुनिम इस दुकान में जो संपत्ति है वो दूसरी दुकान में बेच दो तुम कई दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान में चलो वो बोला नहीं जी इस दुकान में ज्यादा है हम इसी के मुनिम रहेंगे इसको नहीं छोड़ेगा जहां आप भेजने को कहते हैं वहां नहीं भेजेंगे क्या वो मुनिम मुनिम रहने लायक है एक बात एक है मालिक उसके दो है रानी नारायण है मालिक और उसकी पत्नी है दो कोई तीन भी बोलते हैं दो एक पृथ्वी और एक लक्ष्मी लक्ष्मी पति कौन है लक्ष्मी के पति का नाम आप जानते हैं भगवान नारायण और पृथ्वी का पति कौन है का भगवान नारायण दो पत्नी है वो ये दोनों भगवान की पत्नी है अब दुनिया में कोई कहे कि हम इनका भोग करेंगे हम इनके मालिक बनेंगे ने? तो नारायण देखते रहते हैं मुस्कराते रहते हैं ठीक तो है भाई ये तो हमारी पत्नी बहुत सुंदर है तो ये लोग देख देख के खुश होते हैं लेकिन महाराज जब उनकी पत्नी को कोई अपना भोग्य बनाना चाहे उसका मालिक उसका पति पृथ्वी पृथ्वीपति बनना चाहे भूपति बनना चाहे लक्ष्मीपति बनना चाहे लक्ष्मीपति एक है भू भूमिपति एक है यदि दूसरा कोई जीव लक्ष्मीपति भूमिपति बनना चाहेगा तो नारायण के चपात उसको लगेंगे उसका भूमिपतित्व तो छिन जाएगा उसका लक्ष्मीपतित्व तो छिन जाएगा अकेले लक्ष्मीपति है और लक्ष्मी वो है जो भगवान को मिलाती हैं उनके बक्षत पर बैठ करके भगवान से मिलाती हैं उनका नाम लक्ष्मी ओम नमो संस्कृत भाषा में दुख माने है, जिससे अपनी इंद्रियां, मन पर हृदय आकाश दूषित हो जाए जैसे आकाश में हुआ छा जाए आकाश में बादल छा जाए आने लगे बड़ी गर्मी पड़ने लगे आकाश में तो बोलते हैं दुर्दिन आ गए दुर्दिन तो दुर्दन गए बड़ी भयंकर बदली हो जाए बड़ी भयंकर हवा चलने लगे खूब धूल बोलने लगे धुआं छा जाए तो बोलते हैं आज दुर्गन है दुर्गन आज का दिन बहुत बड़ा है ऐसे ये दुर्ग में जो दुर् है वो जब ख के साथ दौड़ता है ख माने इंद्रिय छिप्रता है नाक हाथ कान मुह ये सब ख और अपना हृदय का दुख तो जब ये दूषित हो जाए दुष्ट हो जाए अपने मन की खराबी का नाम ही दुख है अपने हृदय की खराबी का नाम दुख है दुख बाहर नहीं रहता है दुख जब होता है तब अपने भीतर होता है दुख को आध्यात्मिक बोलते हैं मनो मन के भीतर है आप इस बात को ये काम आता है ना मन में तो वो हीरे में नहीं आता है सोना में नहीं आता है चांदी में नहीं आता है दूसरे के मन में है कि नहीं है तो भगवान जाने। अपने मन में जब काम आता है तब किसी चीज के जिसका काम है जिसके प्रति काम है उसके न मिलने से दुख होता है अगर अपने मन में काम न हो कामना न हो उस वस्तु के मिलने की वासना न हो तो दुख नहीं होगा जब अपने मन में क्रोध की आग जलती है होता है। जब अपने मन में किसी चीज के लिए लोभ होता है तब सुख होता है तो दुख का हेतु दुख का कारण दुख की वजह बाहर नहीं होती भीतर होती है। इस बात को आप समझिए आप स्वयं अपने दुख के कारण बनते हो आपका दुश्मन आपको दुख नहीं देता है धन दुख नहीं देता है और किसी अपने वजन संबंधी का योग दुख नहीं देता है मकान में आग लगने से दुख नहीं होता है दुख होता है अपने मन के अंदर उसकी भूमि उसका निवास स्थान उसका मकान आप पहचान लीजिए तो अपना मन ठीक रखिए और दूसरे को दुख देने वाला बनाकर उससे फ्रेश उसकी बुराई मत पा एक सज्जन है तो हमसे मिलते हैं तो फिर बाद में किसी किसी दिन दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं कि आज मैं आपके पास आया मैंने प्रणाम किया और आपने मेरे पीठ पर हाथ नहीं रखा आज मुझसे क्या अपराध हुआ है जाक उठा के आपने देखा ही नहीं आज आपने मिर्ची-मिर्ची बात नहीं की अब देखो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने दुख का कारण हमको बना दिया हो कल्पना तो की उन्होंने कि हमारे पीठ पर हाथ रखेंगे हमसे मीठी मिठी बात करेंगे हमको प्रेम बड़ी आख से देखेंगे अब हम अलग अलग अगर वो अपने मन में वाले से ऐसी ही अपेक्षा रखते ना कि जो हमारे मन में सकल ज़रूरत है वो हमारे से प्रभात रखे जब चाहे रखवाए तो वो हमारी ओर प्रेम से देखते चाहे जब सिखा लेते तो। चाहे जब, ले तो। जब मीठी मीठी बात करना हो करवा लेते तो। अब उन्होंने रख दिया अपने ख्याल को बाहर तो हम कभी दूसरे काम में लगे लगे होते हैं हमारा ध्यान दूसरी तरफ होता है और देखो ये बोझ भी तो बन गया है। कि जब आवे जब पीठ पर हाथ रखना जरूरी है इनकी ओर फ्रेन से देखना जरूरी है, इनसे बात करना जरूरी है, एक हमारे ऊपर भी तो बोझ हो गया ना और किसी दिन ध्यान नहीं रहा तो बेचारे तो रो जाएंगे तो उनके रुलाने में हमारी गलती है कि उन्होंने अपने रोने के कारण बना रखे हैं देखो, एक बार की बात है। मैं कर्णवास में रहा हूँ संघ तैयारी मास से वहीं के आप। पहला चतुर्मा कर्णबाग कर्णबाग कन्द्याजी के किनारे है तो एक माता थी वहां उनको मालूम पड़ गया कि हमको कढ़ी भात अरहर की दाल बहुत अच्छी लगती थी तो रोज लाते खिलाते दो महीने तक मैं तो हाथ से आ गया वृंदावन तो वे भी आई वृंदावन टांगे पर से उतरे ही प्रणाम किया मैं जा रहा था कथा में बोले स्वामी जी आपने हमको पहचाना अब मेरे दिमाग में जाने क्या हंसी सूही हो पहचानता तो था, था ही अब दो महीना कोई रोटी खिला रहा हूं उसको पहचानेंगे नहीं मैं? मैंने कहा ना ऐसे कह रहे अरे महाराज वो तो अपने हाथ में जो चीज थी उसको तो भटक दिया धरती पर है? और वो हाथ पाँव पीट के रोना शुरू किया अब मैं उसको समझाने लगता तो कथा में देर होती तो मैं तो कथा में चला गया और वो वहीं से वो इस सड़क पर से वो सामान नहीं उतारा टाँगे पर बैठी और फिर करवास लौट गयी पचहत्तर मिलकर लौट गये अब वो नजारे मन में क्या क्या सोच के आई होंगी कि स्वामी जी मिलेंगे हमने दो महीना खिलाया रहा अभी साधु लोग तो बड़े बेवफा होते हैं हो अगर मन में रोज एक आदमी उसको खिलाता है और सब एक कृतज्ञ होने लगे सबका बोझ अपने सिर पर लेने लगे हैं तब तो बोझ तो सिर्फ दबी जाएंगे साधु लोग खिलाने वाले का कोई बोझ अपने सिर पर नहीं रखते हैं और रखे तो उनकी साधुता नहीं रहेगी बोला दक्षिणा दी इसने हमको भोजन दिया इसने कपड़ा पहनाया किसकी किसकी याद रखेंगे इसी प्रसंग में एक बात और सुना देता हूँ एक बार बांकुड़ा में कोई साधु आए बांकुड़ा बंगाल में है ल गोयनका की कर्म भूमि समझो वही रहते थे उन में अब तो छोड़ दिया उन लोगों ने एक साधु आया तो उन्होंने हर किसान दास को भेजा कि साधु को अच्छा साधु है भोजन के लिए उसको निमंत्रण दे दो अब गए हर किशन दास जी और तो महाराज उनको भाई साहब ने भेजा है आप हमारे यहाँ रक्षा कीजिए तो बोले कि आज तो तू विक्षा करा देगा कल कौन कराएगा बेचारे चुप हो तो गए फिर तो आया जयदयाल जी के पास जयदयाल जी ने कहा फिर तुरंत जाओ और उनसे कहो कि जिसने तुम्हें कल कराया था वही आज करा रहा है वही कल कराएगा हैं ये है वो ये देखते साधु बहुत कृतज्ञ स्वास्थ्य है भोजन कराने वाले ये नहीं बनते हैं ईश्वर पर डाल रहे हैं रोज रोज भोजन देता है ये दृश्य कौन रखता है तो यदि कृतज्ञ होने लग जाए तो दब जाएंगे रोज अब फिर बाद में मैंने उनको बहुत समझाया करण बाद फिर जाने का मौका पड़ा फिर मिली फिर समझाया फिर ठीक ठाक हो गए लेकिन एक बार तो उनको दुख हो ही गया वो सोच के आई थी कि स्वामी जी हमको देखते ही खुश हो जाएंगे कहेंगे आओ आओ आओ आ तो अपने मन का ताना बाना बना करके हम दुखी हो आप दुख को तब मोल लेते हैं जब अपने सुख को अपनी भावना को पराधीन कर देते हैं सन उन्तीस तीस के लगभग एक मारवाड़ी सम्मेलन हुआ था बपई बड़े धूमधाम से हुआ पहले सब बड़े लोग उसका था तो हनुमान प्रसाद जी को उसने बुलाया उस स्टेशन पर उतरे कोई देख हमको लेने के लिए आए थे अपनी मोटर में तो महाराज पहले उनके पास बढ़िया मोटर रही होगी उन दिनों दिन बिगड़ गया जरा मामूली मोटर थी अब वो मोटर में बैठा के जब लाने लगे तो रोने लगे वो हा की भाई जी हमारे पास पहले इतनी अच्छी मोटर थी अब देखो आज ऐसा दिन है कि हमारे पास ऐसी मोटर है देखो मोटर तो थी उनके पास कितने लोग तो रात को पटरी पर तो सोते हैं कितने लोग तो मांग के खाते हैं हंसते हैं खेलते हैं प्लेटफॉर्म पर बच्चे हो जाते हैं हो हम लोग केन्स गार्डनर के पास से निकलते हैं तो वहाँ प्लेटफार्म पर लोग चाय चाय बना रहे होते हैं आग जला के अब वो मोटर के बिना सुखी नहीं रह सकते बड़ी मोटर के बिना लाख रुपए की मोटर ना हो तो सुखी नहीं और बीस हजार की मोटर पर कैसे चले ये ये दुख मोटर गए दुख दिया नहीं है बोला तो हमारे मन ने एक दुख का जाल बिछा दिया है उसमें हम फंस जाते हैं दुख अपना बनाया हुआ होता है देखो तुम ऐसी जगह अपना सुख रखते हो कहा अपने सुख को डालते हो पहले हम हमारी नानी कहानी सुनाती थी नानी हमारी 90 बरस तक रही हो बहुत बहुत पुरानी जमीन सब तो, पहले किसी की रूह आत्मा पकड़ के कहिए मैना में रख दी कही सोते में रख दी हाँ अब वो कब मरेगा वो आदमी का जब वो सोता मैना मारा जाएगा तोता महीना को पकड़ के किसी को मालूम हुआ उसने तोता महीना का सिर पकड़ के ऐंठ दिया और वो आदमी मर गया तो आपने भी अपनी रूह कहीं ऐसी जगह रखी है हा कि उसका सिर ऐंठ दिया जाए तो आप मर जाए कहा रखा है उसको आप समझ लो कि कहा रखा है, है? ऐसी चीज में आपने अपनी आत्मा को मिला दिया है जो आज है कल नहीं रहेगा मरेगी मरेगी मरेगी बिल्कुल सच की बात ऐसी जगह आपने अपने सुख को रखा है जो भाग जाएगा वो आपके सुख को अपने अंदर रखेगा और रखे रखे भाग जाएगा फिर मिलेगा नहीं आप चाहे जितना छटपटाइए भाग जाएगा बिल्कुल भाग जाएगा। आप ऐसी जगह आपने सुख रख दिया अपना जो बदल जाएगा मर जाएगा बिछुड़ जाएगा बदल जाएगा आपने अपने सुख को ऐसी जगह रख दिया है कि आपको तो पहचानेगा ही नहीं जब आप लेने जाएंगे कि हमारा सुख हमको दौ तो बोलेगा तुम कौन होते हो जी इसको कितब बोलते हैं किताव संस्कृत भाषा में तब ठाक का पट्टी किम तवा एक के पास अपनी घड़ी रख के आए फिर दोबारा जब लेने गए तो उसने कहा कि कौन हो तुम अरे भाई वही घड़ी रख गया था ना मैं कैसी घड़ी है तो ये घड़ी क्या तुम्हारी है क्या तुम रख गए हो हम तो तुमको पहचानते ही नहीं कभी तुम्हारी शकल सूरत नहीं देखी ऐसी जगह तुम अपने सुख को रख रहे हो जो तुम्हें बाद में पहचानेगा नहीं मैं दर्शन शास्त्र की बहुत गंभीर बात आपको सुना रहा हूं ये हंसी खेल की बात नहीं है बोला सुनने में हल्की तुल्की लगती है ये तो दर्शन शास्त्र का निगूढ़ राष्ट्र है तो आप जब अपना सुख आ, मरने वाली चीज में रखोगे तो जाने वाली चीज में रखोगे बदलने वाली चीज में रखोगे जड़ता में रखोगे जड़ वस्तु में रखोगे वो आपको पहचानेगा नहीं आप अपने शरीर में सुख रखो मर जाएगा ये तब आप दुखी होोगे सुख के लिए दुख, दुखी हो गए तो वेदांत शास्त्र कहता है नवारे अरे सशरीर से सतहा प्रिया प्रिय हो जब तक तुम देहाभिमानी बन के बैठे हो शरीर बन के बैठे हो तब तक सुख दुख के चक्कर से तुम छूट नहीं सकते तुम ऐसे पिंजड़े में फंस गए हो देखा एक माता के सामने माता के सामने नहीं हमारे सामने शादी की थाली में भोजन आया रोटी दाल चावल सब पर महाराज रोटी उसमें कुछ कच्चे निकल गए थी तो जो माता थी ना खिलाने वाले उनको अपने रखे ये पर तो आया गुस्सा रोटी कच्ची क्यों रखी और उन्होंने मेरे सामने से थाली उठाई और वो महाराज तीन मंजिल ऊपर से का नीचे भोजन तो गई थाली भी टूट गई हमको भी थोड़ी परेशानी हुई उनको भी थोड़ी परेशानी हुई अरे वो रोटी कच्ची थी तो बदल देते दूसरी ला के परत देते परंतु जब बेअकली सवार होती है आदमी के सिर पर तो वो परिणाम का नतीजे का ख्याल भूल जाते हैं मैंने अपना सिर पीट लिया हो मन ही मनो ऐसे में हाथ में नहीं मैंने सोचा इनको भगवान कैसे सुखी करेगा बता देता भगवान के पास भी कोई अकल नहीं है कि ऐसे आदमी को वो सुखी कर दे अब न उनके घर में वो चांदी की थाली रही ना वो नौकर रहा ना वो बढ़िया रसोई रही जो इतना अपमान करेगा उसके घर में कैसे तो लक्ष्मी आवे कैसे तो अन्न आवे कैसे तो नौकर चाकर आवे इस तरह अपने को संभालो तुमको सब कुछ मिलेगा पर तुम अपने को तो संभालो अच्छा जी आप देखो तो भोग में पराधीनता है कभी तुमको हर जगह वैसे ही नहीं मिलेगा हर जगह जैसा भोजन तुम चाहते हो वैसे ही नहीं मिलेगा हमारे एक साधु थे तो तवे पर से रोटी उतरे और तुरंत उनकी थाली में डाली जाए तब खाते थे और सच्ची बात सुनाते हैं वो हाँ दादा जान पाया मत रहा होगा है ना अब कभी मान लो उस कुटिया में रोटी बनी और यहाँ लाई जाए तो रास्ते में थोड़ी ठंडी हो ही जाती थी तो वो खाना बंद कर देते थे चार गाली खिलाने वाले को सुनाते अब ऐसे ये ये जो तुनक मिजाजी है जीवन में ये कभी आपको सुखी नहीं रख सकते तो वो सब जगह नहीं मिलेगा सब दिन नहीं मिलेगा कभी कुछ मिलेगा कभी कुछ नहीं। इंद्रियों में शक्ति नहीं रहेगी एक सज्जन ने अभी चिट्ठी लिखी थी पचहत्तर वर्ष के हमारे बोले महाराज हमारी इंद्रियों में शक्ति तो नहीं है परंतु काम बाधना अभी हमको सताती है। क्या करें अभी हाल की बात है स पांच दिन के अब लोग काम बासना तो सताए रही है इंद्रियों में शक्ति नहीं एक सेठ ने बानर की मूत्रेंद्री अपने शरीर में लगवाई थी और वो क्या जिंदा रहा वो भी मर गया एक राजा थे आ, वो खाते थे बहुत बढ़िया खाते फिर घंटे बर्बाद बाद करते और कै बमन करते थे और बमन करके फिर खाते थे उनको खाने का जीव का इतना शौक था ये सारे स्वाद जीव की नोक पर ही होते है गले के भीतर नहीं होते गले तक स्वाद नहीं जाता इसकी गति ये है स्वाद की कि वो जीव की नोक पर तो आता है जीव के बीच में भी नहीं होता अखीर में भी नहीं होता गले में भी नहीं होता इस जीभ के स्वाद के लिए आ, वो भी मर गया हो तो कभी भोग मिलता है कभी नहीं मिलता इंद्रियों में कभी शक्ति रहती है कभी नहीं रहती मन में कभी उसी वस्तु के प्रति रुचि होती है कभी नहीं होती है आपका सुख कहां है और देखो चाहे जितना भी आप भोग करो इंद्रियों में शक्ति बना लो मन में रुचि हो गए परंतु भोगता अंत में सो जाता है नींद आती है कि नहीं आती हाँ स्त्री को छाती से लगा के पुरुष को छाती से लगा के लोग सो जाते हैं कैसे सो जाते बच्चे को गोद में लेके लोग सो जाते हैं कैसे सो जाते कौन सी दुनिया में ऐसी चीज है जिसको आप लिए लिए सो सकते हो अपने शरीर की पलन की स्त्री की पुत्र की दान की बिल्कुल याद नहीं रहती है उस अवस्था में आप रोज जाते हो भगवान ने अवस्था बनाई इसलिए कि सब छोड़ने की शक्ति आप में है सपना इसलिए बनाया भगवान ने कि आप नई सृष्टि बना सकते हो इतनी शक्ति है आप में कि आप नई दुनिया बना सकते हो देख लो रोज बनाते हो और इतनी शक्ति है आप में कि सब छोट सकते हो जब गारित्रा आती है सब छोट जाता है जब सपना आता है नई दुनिया बन जाती है और वही आप जागृत अवस्था में आके छोटी छोटी चीजों के साथ बंधे हुए हो ये आपके आत्मा का स्वरूप बहुत अद्भुत बहुत विलक्षण है ये कहीं सचने लायक नहीं है तो मैंने बचपन में एक बात पढ़ी थी क्या पढ़ी थी कि विदेश में कहीं किसी देश में एक सज्जन थे महाराज बड़े धूप थे महाधूत तो उन्होंने व्यापार दूसरे नाम से कर रखा था तो जब व्यापार के ऑफिस में जाते तब उसी नाम से हस्ताक्षर करते है और गांव में अपने को दूसरे नाम से मशहूर कर रखा था और एक अखबार निकालते थे उसके संपादक थे तो दूसरे नाम से थे अब महाराज जिस नाम से व्यापार करते थे उसमें जब खूब रुपया पैसा आ गया तो उन्होंने अखबार में छाप दिया कि अमुक सेठ अमुक सेख मर गए के अमुक सेठ का दीवारा निकल गया दीवारा निकल गया और मर गए और सब रुपया पैसा लेके वो गांव में अपने नाम से रहने लगे अखबार उन्हें कर। संपादक जी अलग और गांव वाले अलग और बाहर दूर अंत में उनके भोग विलास को देख करके खुफिया पुलिस ने उनको पकड़ा व्यक्ति एक ही था वही संपादन करता था अखबार का वही घर गृहस्थी संभालता था वही व्यापार करता था जरा आप अपनी धुर्दता को देखो आप लोग बहुत भले मानुष हैं वो तो हम मानते हैं कितने रूप धारण कर रखे हैं बाजार में आपका दूसरा ही रूप है भला नाम यही हो है, कोई बात नहीं। और अपनी श्रीमती के सामने दूसरे ही रूप है माँ बाप के सामने दूसरे ही रूप है जब क्लब में जाते हो तब तो आपका दूसरा रूप है है ना तो आप अपना रूप बदलते रहते हो ढंग से काम नहीं चलेगा आप अपने को पहचानो कौन हो कौन हो आपका दुख क्यों है अच्छा देखो आप मन से कुछ सोचते हो क्या सोचते हो तो पहले मैं एक दिन जबलपुर में एक सज्जन के घर में गए दादा तो जरूर हमारे साथ रहे होंगे ऐसा तो उन्होंने पुराने जमाने का कोई पचास 60 बरस का एक बिल्कुल गंदा कालीन था, था बिछाया और खपरेल का घर हो गया था पहले जमाने में बढ़िया रहा था अब महाराज बोले स्वामी जी पहले ये ईरान से ये कालीन आया था उन दिनों में दस हजार का था अब तो लाख रुपए में भी नहीं हट गया बंदा हो गया गया, अब वो पुरानी बात याद करके दुखी होने लगे अब मतलब बताओ पचास बरस साठ बरस सत्तर बरस पहले जो बात बीत गई या कल बीत गई उसको याद करके रोने से क्या फायदा है न? आपका मनोर जी कहाँ जाते हैं अखबार में एक दिन छपा था पांच करोड़ वर्ष बाद ये हिमालय हिमालय नहीं रहेगा समुद्र हो जाएगा तो उनका सुझाव था कि अभी से ये कोशिश करनी चाहिए कि कहीं हिमालय की जगह पर तो समुद्र न आ जाए नहीं तो बड़ा भारी दुख होगा और सारा देश नष्ट हो जाएगा और अभी से इसके लिए उद्योग करना चाहिए मरे ना पांच करोड़ वर्ष बाद की बात सोचते हैं आज धरती के नीचे क्या गुजर रहा है? है इसको तो देखते नहीं आपका मन कहाँ रहता है हाँ देखो आपका मन दुख बनाता है ये सुख की रोटी नहीं बनाता है दुख बनाता है दुख आगे क्या होगा